त्रय विंशति ही शब्द सिद्ध करह किसी तरह समास होगा लवके विग्रह लवक्य विग्रह समास कहा किसी तरह से लवक विग्रह ठीक है त्रयते विंशति से कर्मधारा जो तीन है वही विंशति त्रय कहाँ त्रिन त्रिन कहाँ से है? त्रिन त्रिन जस क्या त्रिन त्रिन त्रिन त्रिन त्रिन क्या कि जस जस जस आया के पहले त्रे त्रे त्रे को त्री अधिक्री अधिक होगा ये तो करेंगे तो फिर समाज से होगा त्रेस जस लोगों के बाद में क्या लिखा है हाँ। नहीं बिल्कुल ये कोई कठिन तो है तो सारा रुपये से क्या है लाला ला। क्या बिगड़ा क्या है? त्रैश्च विंशति च क्या होगा जसने, क्रीजस, त्रिजस सु समाज के सूत्र से होगा द्वंद समासन पर प्रतिबद्ध संख्या सुपदा तो लोपय और त्रि को करने के सूत्र और उसके बाद स को ससुर हसी होकर के त्रय गुण हो जाएगा सुवाद उत्पत्ति त्रयविंशति ही त्रयव विंशति एक हो चने बहुचन बहुचने एकोचन त्रय अर्धरचम क्या विग्रह है अर्धरचम अर्धम अलौक्य विग्रह क्या होगा रिचिंगस अर्ध सु न अर्धम अनुसार है ना अर्ध क्या अनुसार है नही हाँ प्रातिदक क्या है अर्धन नकारांत है अनुसार है तो नकारांत हाँ नकारांत कहाँ से त्रीन में लिखा है त्रिनज लिखा है त्रिदीर्घस त्रिनज कैसे होता है कि लगभग नहीं आया किस होते समय से होगा हाँ ये <laughs> यहाँ क्यों दिया इसको अर्धर चम शब्द यहाँ क्यों आया वो तो पहला गया था क्यों अर्धर तिलिंग था पर लिंग तत्पुष्त तिलिंग होना चाहिए किन्तु तो? पुलियों कैसे होगा अर्दरच पुंज हलदंता संज्ञाया हलन्ता ददंताच सप्तम्या अलुक हल दंता हल और अते हल दता हल अदंत प्र सप्तमी अलुक कंठे कालो यस्य कंठे काल यश बहुब्री समास है अतव ज्ञापकादि व्यधिकरण बहुब्री आ गया सप्तमी विशेषण बहुब्री हो कंठे सप्तमी अंत है कंठगी काल सुलोक विग्रह है समास किसूत से होगा अनेक मन पदार्थ हो जाएगा समास होने के बाद यहाँ सुप धातु प्रातिवेश लूक होना चाहिए प्रातिवेश सूत से कित सुप्र लोहना चाहिए यहाँ सप्तम्या सप्तमिया है या अदंत शिफर सप्तमी का अलोक हो गया ये संज्ञा है शिवजी का शिवजी के नाम है अलोक होना से फिर कंठे काल सुकाल हो गया था फिर स्वाद उत्पत्ति कंठे काल बन गया ये सप्तम अंत तो के साथ समास हो गया व्यधि गुण भोग प्राप्त उदकम यम यम ग्रामम ये द्वितियां अंत अन्य अनेकम अन्य पदार्थे अन्य पदस्य से अर्थे ग्राम के अर्थ द्वितीयांत के अर्थ में जिस ग्राम को जल प्राप्त हो गया प्राप्त उदकम यम अलौकिक वेग होगा प्राप्त सु उदक सु अनेकम अन्य पदार्थ समाप्त हो जाएगा और यहाँ निष्ठा सूत्र आ गया, गया। सप्तमी विशेषण बवरु विशेषण हो जाएगा तो पुरानी पात है और एक सूत्र आ गया है निष्ठा निष्ठा इसमें नहीं निष्ठा पुरानी पात होता है प्राप्त सुप धातु लोपन पर प्राप्त प्राप्तोदक स्वाद्युत्पत्ति प्राप्तोदक प्राप्तोदको ग्राम हो। ये हो गया दूसरा है ऊ रथो ये न अर्थ में वह धातु से निष्ठा करेंगे वह चिशे संप्रसारण होता है ऊहा हो से ढ निष्ठा झस तथ धस्टुनाष्टु ढोल ढ लपे पूर्घन ऊढ़ बन जाएगा बहुत तो धातु उढ़ मतलब बहन किया रथो ये ना जिस बॉइल ने रथ खींचा उढ़ सुथ सु समोगा अनेक मन पदार्थे ऊा भी निष्ठांत पूरा निपाते उथ सु आएगा ऊ रथ अनर्बा उनसे यहाँ अतुरपृति प्रति करके लिखा है ऊढ़रथ अनर्वान उपहृत पशु यस्मी चतुर्थी अर्थ में उपहृत सु पशु सु चतुर्थी अर्थ में अने का मन पदार्थ समास हो जाएगा व निष्ठान्त पुरापातः उपहृत प्रसु पशु आदि उत्पत्ति सुप्र धातु लोप होने के बाद उपहृत प्रसु यहाँ तो सू हुआ रुद्रपर में उनसे विसर्ग नहीं हो करके रोरी से लोप हो गया ढल पिपुर से दीर्घुण हो गया उपहोत पशु दीर्घ हो गया रुद्र नहीं रहेगा तो क्या होगा उपहृत पशु विसर्ग उद्धृतम ओदनम अर्था उधृता ओदनानी यम स्थाल्याम ये पंचमे ताल्या, जिस स्थाली से उदन हटा दिया डीची स्थाली उधरत एक वचन करेंगे तो एक होगा बहुवचन ही कर सकते उधरत सु ओदन सु तो हो जाएगा जिससे थाली से बात हटा दिया पंचमी अर्थ में सुप धातु लोपन पर उध्र तोदन थाली से तिरिंगा अजाद्यत स्टाप हो जाएगा उधृतोदना स्थाली अभ्यु दीर्घ श्रुतिश्रीलोप हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य में पीत पीतसु अंबरसुअ अंबरसु, अंबरसु। अन्न पदार्थ्यथहरिय पीतांबर पीतांबरसु तो लोपहन पर पीतांबर सुगतपति प्रीपीतांबर हरहशी हसी चकृद्याय पीताम वीर पुषा यस्म ग्रामें अथवा बहुत जनक वीर पुषा यस्म ग्रामे वीरजस पुरुषजस अनेकमने पदार्थ सामस हो जाएगा विशेषण वीर सप्तमी विशेषण बहुभ्रहु वीरपुरुष के आगे क प्रति हो जाएगा शेषाद्विभाषा आगे आएगा, सुतराएगा वीरपुरशक ग्राम हसी च होकर के लिखा है वीरपुर ग्रामिभ्यो धातुस्च्य प्रादिभ्य प्रादिशे धातुज शब्द से बहुव्रीहवाच्य और उत्तरपद्रव्य विकल्प से पत तो धातु से निष्ठा करेंगे ईट करेंगे तो पतपतित प्र से आगे प्रतित है कुकृतिपराद समास हो जाएगा प्रपतित प्रपतिता, प्रपतिता ने पर्णन यस्य वृक्षस्य से प्रपतित शब्द के साथ पर्ण का समास करना प्रादिभ्य धातुज प्र से प्र धातुज शब्द प्रपतित हो गया उसका समासक होना चाहिए अब वाच उत्तर पूर्व खंड का उत्तर पद का लोप हो जाएगा विकल्प मैंने अनेक्य पदार्थ समास होने पर लोप हो जाएगा तो प्रपन्न बन जाएगा लोप तो बन जाए। जाए। नहीं होगा तो प्रपति तपन्न बनेगा दो बनेगा प्रपति तपन्न प्रपन्न दो बनेगा नयो स्त्यर्थान वाचो वाचोत्तर पद लोप नाया नाया से पर अस्तिर्थाना, का पंचमी नयसेपर अस्थ्य नयिक ष्टीयंत नयिका अस्थ पंचमी नयसेपर अस्थ्य नय अस्थ्य बहुव्रीवाच्य वाच्य उत्तरपदलोप नयसेपर पंचमी नयसे पस््यर्थ शब्द विद्यम शहुग्रीकृतरपदलोपे विलब से पर अस्तिर्थाना। नाया अस्तिर्थाना, नाया न विद्यम अद्यम नय पंचम नय सेप अस्र्थ हो गया विद्यमान न विद्यम अविद्यम अद्यम पुत्रो येप अस्त्यथ हो गया विद्यमान शब्द अविद्यम शब्द का समास बहुत ही चाहिए पुत्र के साथ समास हो जाइया अद्यम पुत्रो यौकिक विग्रही अद्यमसु पुत्रसु अनेक मन पदार्थ समास होने के बाद पुत्र का विशेषण सप्तमी विशेषण बहुवी पूर्व निपात विद्यमान के बाद वाच उत्तरपदलोप उत्तरपद पूर्वखंड का विद्यमान का लोप विकल्प लोप हो जाएगा तो अपुत्र लोप नहीं होगा तो अविद्यम पुत्र स्त्रि पुंवत भाषित पुष्काु सामना करपूरणी प्रियादीसु स्त्रियंत पुंबत अव्य भाषित पुस्काुकपना सप्तमें स्त्रिया सप्तम अपुराणि प्रियादीसु सप्तमते कितने पद हुआ कितने वाला बोलो जैसे इसे समझाया गया कितने पांच है कितने हाँ तृतीय पद क्या है भाष्यकार क्या बोलते हो भाषितपस्कारु ये तृतीय पद है आगे कितने पद है छः पद है स्त्रीय पुंभत् स्त्रीलिंगवाचक शब्द को पुंबत रूप बनेगा भाषित पुंस्काद अनु लुप्तषष्टियंत है आगे दिया है वृत्ति में दिया है, समानाधिकरण में स्त्रिया स्त्रीलिंग शब्द पर हो पुरानी शब्द हो प्रियादि शब्द होते इस तो इसूत्र नहीं लगे आप अपूर्ण सु, उक्त पुंस्काद अनु भाषित पुंस्काद अनु भाषि पुमान येन प्रवृत्ति निमित्तेन तत्व निमित्त भाषितपुंस्क तदस्म अस्ती भाषितपुंस्क शब्द जिसे निमित्त के कारण पुिंग शब्द कहा गया उसको कहते भाषितपुंस्क अभी आगे टीका में आई गया अब बताएंगे भाषित पुंस्काद का अर्थ कर दिया उक्त पुंस्का भाष भाष धातु भाषा न कथन अर्थ है भाष्यत्म मतलब तो उक्त कहा गया है भाषित्य है तो उक्त उक्त पुंस्का पुल्लिंग शब्द कहा गया किसी निमित्त को लेकर के ऐस शब्द से अनुंग का अर्थ ऊँगो भाव यदि बहुब्री समासी ऊंघ का भाव जिसमें वो अनुंग जहाँ ऊँग नहीं हो ऊंग प्रत्यय आएगा स्त्री प्रत्यय पदार्थ औपमे ऊँग उतः ऐसे सूत्र आएगा तो ऊँग प्रत्यय स्त्रीपत जहाँ नहीं हो वहाँ ही सूत्र लगेगा ऊँग अभाव जिसमें हो यहाँ भाषित पुरस्कार ऊँग अभाव यश्याम बहुब्री समाज में भाषित पुरस्कार पंचम थे ऊँग भाव का तो अनुघ है यश्याम भाषित पुरस्कार का पंचमी का लुक होना था सुपधातु प्रातिपद के में कूत्र से किंतु निपातन करे सूत्र में इसे पढ़ दिया लुक नहीं करे कि निपातनाद पंचम या अलुक ष्ठ्या्या लुक, लुक। भाषित पुस्का अनु के आगे षष्ठी व्यति गस आया था गस का लूक नहीं होना चाहिए अनुंगा श्रवण होना चाहिए था उसका लूप कर दिया अरे भाषित मुस्काद के आगे जिस पंचमी का लुक नहीं हुआ लुक होना था निपातन से अलुक ष्ठी का लू कर दिया तो भाषित भाषितपुंस्का अनु क्या भी होती षठ्यंत भाषितपुंस्काु ष्टीय अंतुप्तष्ठी अंत भाषितपुंस्का अलग पदे नहीं भाषित एक पदे भाषितपुंस्का अनुकपद पुंबत्पद क्या होती अव्यय स्त्रिया क्या भी होती भाषित भाषितपुनस्का क्या भी होती पता नहीं भाषित भाष्यपुंसका कव्योतिष्टिकु प्रत्यय हे प्रत्येकताय लुप्त लुप्तष्ट सामनाधिकरण क्या सप्तः तोल्ये प्रवृत्तिमित भाषित पुमान प्रवृत्तिमित्तेन तत्व भाषितपुंसक प्रवृत्तिमित्त अनेत्रुत किसी एक शब्द है जिसके कारण पुल्लिंग शब्द कहा गया तो उस शब्द यदि अन्य शब्द में हो पुल्लिंग में हो अन्य कहीं ऐसे प्रवृत्ति निमित्तों को लेकर शब्द किया गया जैसे अनादि अनादि अना माया है या ब्रह्म है दोनों अविद्यमान आदि जिसका आदि नहीं उसको अनादि कहेंगे तो so, पुल्लिंग शब्द हो गया नपुंसक होगा गया होगा हो mm. कोई लिंग हो सकता है अभी दमन आदि इसका भी कोई भी हो सकता है तो so, पुल्लिंग शब्द यदि एक प्रभु निमित्त को लेकर कहा गया उसी निमित्त को लेकर अन्य शब्द भी कहा गया पुल्लिंग भी ब्रह्मा अनादि ब्रह्मा पुलिंग है ब्रह्मा अनाधि माया तो एक प्रभुति निमित्त को लेकर के यदि पुल्लिंग शब्द कहा गया और एक फिलिंग में नपुंसक में कहा जाएगा तो दोनों शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त एक हो गया शब्द की प्रवृत्ति निमित्त क्या है शब्द की प्रवृत्ति होती शब्द का उच्चारण किया जाता है प्रयोग किया जाता है अर्थों को बताने के लिए अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है जब किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं इसको पुष्प कहते कहते पुष्प इसको पुष्प कहते हैं नहीं इसको पुष्प कहते हैं इसीलिए पुष्प शब्द प्रवृत्ति का निमित्त इसमें इसमें नहीं है प्रवृत्ति का है पुष्पत्व जाति जिसमें पुष्पत्व जाति हो उसको पुष्प शब्द से कह सकते हैं कहेंगे तो पुष्प ज्ञान होता है तो ये पुष्पत्व होता है शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हुआ प्रवृत्ति का निमित्त बहुत होता है कहीं जाति है घट गौ मनुष्य ये घटत्व गुत्व मनुष्यत्व जाति को शब्द को निमित्त करके शब्द की प्रवृत्ति होती है यदि गो तो जाती है तो गो कहा जाएगा छोटा को या बड़ा को छोटे को छोटा हो बड़ा हो कोई हो सिंह हो या नहीं हो दोनों को गो कहेंगे हैं? पूछ कट गया तो कहेंगे गो तो जाती है तो गो कहा जाएगा गुना को लेकर शब्द प्रवृत्ति होती है नीला नीला क्या बताओ नीला क्या पदार्थ हैं घट या पट नील नीलो घट नीला पट पट को नील कह सते घट को नील कह सकते है नील रूप जिसे में उसको जिस द्रव्य को नील कहा रूप गुण को, को लेकर प्रवृति निर्मित हो गया मधुरम मधुर कह सकते किसको मधुर है तो मधुर कह जाएगा ये गुण को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है कर्म को लेकर भी शब्द प्रवृति होती है पाचक पाठक लाभ क्रिया कर्म को लेकर के पाक कर्म करता है तो पाचक जाति गुण क्रिया और संबंध को लेकर कहते दंडी धनी कुंडली दंडा धन कुंडल वाले सम्बन्ध विशेषण को लेकर के नीलम उत्पलम ये गुण में आ गया किसे किस प्रकार शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जहाँ है उसको उसी शब्द से कहा जाएगा शब्द प्रवृत्ति का निमित्त तो इसमें दोस्तों तो चित्र गु सब चित्र गाव यश्य स चित्र गु जिसके पास चित्र चित्रक चित्र गौ है जो व्यक्ति के पास चित्र गौ है वो व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है कोई भी हो है कोई, कोई पुरुष भी रखा है कोई स्त्री भी रख सकता है तो पुलिंग शब्द क्या स्त्रीलिंग सदैव कहा गया चित्र गोत्तम जिसके पास चित्रागो गो है ऐसे तो रूप जिसका है उसको कहेंगे रूपवान रूप से रूपमस्य स्थिति रूपवान स्त्रिंग होता क्या होगा रूपवती नपुंस गौ तो रूपवत ऐसे प्रयोग होता है रूपवाला रूपवाला क्यों मनुष्य मनुष्य मनुणीश्य का रूप है किस मनुष्य का रूप नहीं है मत्त प्रत्यय रूप वाला हुआ ये प्रशंसार्थ में रूपत है जिसके पास धन है उसको कहीं धनी एक रुपया रहेंगे धनी है एक लाख रहेंगे धनी कहेंगे एक रुपया जिसके पास उसको धनी कहते दें ये मांगने वाले भी एक रुपया नहीं लेते हैं एक रुपया उसके पास ही तो धनी नहीं अधिक धन हो तो धनी कहते हैं इसी प्रकार अच्छे रूप हो तो रूप रूपा कहेंगे कुछ लेकर शब्द लेकर कहते रूपवत प्रसंसनीय रूपम भूम निंदा प्रशंसा रूपम त मधुवाद आएगा तदित में अधिक उनसे ही प्रयुक्त किया जाता है मधु प्रत्यय तो रूप जिसका है रूप वाला को भी कह सकते स्त्रियों नपुंस को भी स्त्रियों को भी कह सकते नपुंसक भी कह सकते रूपवत रूपवत कोई द्रव्यम रूप वाला है अच्छे रूप वाला रूपवत द्रव्यम नपुंस को भी कहा जाएगा तो ये रूप है प्रवृत्ति निमित्त अच्छे रूप को लेकर के प्रशंसनीय रू, रूप को लेकर कहा गया तो जो प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुलिंग शब्द कहा गया ऐसे पुलिंग प्रवृत्ति निमित्त अन्यत्र है तो दोनों शब्द का पुल्लिंग शब्द और नपुंसक शब्द त्रिलिंग शब्द दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक हुआ तो प्रवृत्ति निमित्त एक तुल्य प्रवृत्ति निमित्त दोनों शब्द में प्रवृत्ति निमित्त यदि एक हो उसमें जो यद उत्तर पुंस्कम जो पुलिंग शब्द कहा गया एक प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुलिंग शब्द कहा गया ऐसे से भाषित पुंस्क शब्द को कहते जमान्य प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुलिंग शब्द कहा गया उसके पर ऊँग नहीं स्त्री प्रत्युंग होता है जहाँ स्त्री प्रत्यय ऊँग होता है वहाँ ही सो नहीं लगेगा ऊँग स्त्री प्रत्यय जहाँ नहीं है यही से जो स्त्रीवाचक शब्द है स्त्रीवाचक शब्द को क्या हो जाएगा स्त्रिया पुंभथ स्त्रीवाचक शब्द को पुंज पुंवाचक से रूपम से आदम त्रिलिंग शब्द को पुंलिंग वाचक जैसे बन जाएगा स्त्रिया पुंभ स्त्रीलिंग शब्द कैसे होना चाहिए स्त्रिलिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय होता है स्त्री प्रत्यय गिश गिप टाप आदि होता है ऊँग भी होता है जहाँ स्त्री प्रत्य हुआ है स्त्रीवाचक शब्द होने पर भी वहाँ ये सूत्र नहीं लगिया क्योंकि ऊँग नहीं होना चाहिए दोनों पुल्लिंग में जो प्रवृति निमित्त स्त्रीलिंग में वही प्रवृत्ति निमित्त हो और प्रवृत्ति निमित्त शब्द स्त्रीलिंग में बराबर होने पर स्त्री प्रत्ये ऊँग वहाँ नहीं होगा तो इसे स्त्रीवाचक शब्द को पुल्लिंग जैसे रूपो बन जाएगा पुलिंग जैसे बनते पुमवाचक शब्द के जैसे रूप हो जाएगा स्त्रीवाचक शुंवाचक रूप से पुंपद का ये अर्थों स्त्री स्त्रीवाचक शब्द से स्त्रीवाचक शब्द को पूंजवाचक शब्द के रूप जैसे हो जाएगा पर में क्या चाहे सामना स्त्रियात्रीलिंग पद हो तो सामनाधिकीलिंग उत्तरपदे सामस में सूत्र है तो उत्तरपद पर में रहेगा उत्तरपद समानदिगण हो समान विभूति वाला हो स्त्रीलिंग हो किंतु उसमें यदि कोई पूरण शब्द आया पंचा पूराण पंचम बनता है पूरा प्रत्या प्रत्यायांत तो। सप्ताह पूराण सप्तम स्त्रीलिंग सप्तमी पूरा प्रत्यांत तो पंचमी सप्तमी आदि शब्द आ गया प्रिया आदि शब्द आ गया तो वहाँ ये सूत्र नहीं लग गया अपूरण प्रियादि से उत्तर पद स्त्रीवाल स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए समानाधिकरण होना चाहिए किंतु पुरानी शब्द नहीं हो पुराण प्रत्यांत शब्द नहीं हो प्रिया आदि शब्द नहीं हो तो यही से स्त्रीलिंग शब्द को पुलिंग जैसे रूप हो जाएगा प्रिया दुच न तो पुराण्याम प्रियादुच परत पुरानी शब्द पर में हो प्रियादि शब्द पर में हो तो लगेगा अच्छा भाषित पुंस का क्या प्रत्यय स्त्री प्रत्ये तो सू लगेगा नहीं लगेगा ये सूत्र स्त्रीलिंग वाचक शब्द को पुंबत करेगा अर्थात पुलिंग वाचक शब्द के जैसे रूप हो जाएगा जैसे वाम वा, वा, वामो उरु यस्य जांग, सुंदर जांग वाला वाम यश्य शरीर में कोई अंगों को, को लेकर सुंदर कहते तो उसमें पुले पुरुष भी होता है स्त्री भी होता है वामोरु में अच्छा इसके पहले रह गया हेले है चित्र गु शब्द पहले चित्रा गावो यसे चित्र गाव जैसे चित्रा जस गो जस बहुत गो तो एक हो तो चित्रासु और गोसु ये भी हो सकता है एक हो तो भी चित्र गो हो जाए चित्राशु गोसु अभी चित्र गो बाला चित्र गो बाला चित्र गोवत्व पुरुष के लिए भी कहा जा सकता है स्त्री को भी कहा जा सकता है चित्र गोवत्व ऐसा पुल्लिंग शब्द कहा जाता है जिसके पास है वो चित्र गु जिसके पास त्रिलिंग है तो वो हो जाएगा चित्रा गौ यश्य गौ शब्द पुल्लिंग भी प्रयोग होता है स्त्रिंग में भी प्रयोग होता है चित्रा गौ में चित्रा शब्द विशेषण त्रिलिंग है तो गौ शब्द स्त्रिलिंग है बहुब्रिया अनेक महीने पदार्थ समास हो गया यहाँ चित्रा शब्द को ह्रस होगा चित्रा शब्द को हृषण ने जैसे रूप बनेगा पुंबत बनेगा चित्रा को यह स्त्र पुंभ सूत्र से पुंभत हो जाएगा चित्रा शब्द को चित्र हो जाएगा क्या पर में है चित्र रूप वाला गो अच्छा प्रभुत्मित क्या है चित्रा शब्द है वाषित मुस्क कौन सा भाषित मुस्क है चित्रा रूप जिसमें है चित्र रूप जिसमें है गो में हो जिसमें हो चित्ररूप है पुलिंग भी हो सकता है गो भी हो सकता है चित्र चित्र गौ स्त्री भी गाय भी चित्र है उत्य है चित्र को रूप को लेकर के चित्रा शब्द है भाषितपुंस्क उसी चित्रा भाषित पुंस्क स्त्रीवाचक शब्द को यहाँ चित्रा में टाप है ऊँग नहीं है आगे गो शब्द गो शब्द स्त्रीलिंग में भी पुलिंग में है चित्रा गो है तो गाय है स्त्रीवाचक शब्द है समाधिकोण चित्रा प्रथमांत गो भी प्रथमांत है समानाधिकोण स्त्रीलिंगवाचक शब्द कौन है पर में गो शब्द और भाषित भाषित्वपुंस्का अनुगो ऐ ऐसे षष्ठियंत भाषित्व पुंस्क से अनुगो हो ऐसे त्रिलिंगवाचक शब्द होता है चित्रा, चित्रा है क्यों? चित्र है भाषित्व पुंस्क क्यों चित्ररूप जिसमें जिसका है उसको चित्र कहेंगे पुल्लिंग हो स्त्रिंग हो तो चित्रा शब्द को स्त्रीलिंगवाचक शब्द को पुलिंग जैसे रूप हो जाएगा गो शब्द स्त्री परमे समानाधिकरण में स्त्रीलिंग है परमे पुरानी प्रयादि नहीं है तो चित्त गो गो शब्द को हो जाएगा ह्रस हो जाए, गो स्त्रियों उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा है प्रथमांत होने के कारण अनेक का अमन्य पदार्थ नियत विभक्ति कहे अनेक अमन्य पदार्थ कहें तो प्रथमांत अनेक प्रथमांत कह करके भी उपसर्जन संज्ञा अथवा नियत विभ भी विभक्ति कहने से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन से गो स्त्रियों उपसर्जन से हो गया गो हो गया और चित्र शब्द को पुंबत हो गया चित्र गु स्वादि उत्पत्ति चित्र गुह प्रथमांत बन गया यहाँ स्त्री पुंबद जो लगा चित्र स्त्रीलिंग शब्द को पुंबद रूप कहाँ हुआ चित्रा।, चित्रा को पुंबत हो गया चित्र यहाँ ऊँग है परम नहीं है या नहीं क्या है टाप था और परम समनाधिकरण स्त्रीलिंग शब्द है कौन है गो शब्द है पुरानी प्रया दिन ही चित्र को बने रूपवत भार्य दूसरे रूपवती भार्य यश्य रूपवती अच्छा रूप तो रूपवती स्त्री को कहा जाएंगे पुलिंगों में कहा जाएगा रूपवान जिसे पुरुष में अच्छा और सुंदर रूप रुप है रूपवान है तो रूपवान रूपवत्व को लेकर के पुलिंग में कहा गया उसी प्रभृति निमित्त स्त्री को लेकर कहा गया सामान्य प्रभृति निमित्त एक हो गया तो रूपवती शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द को पुंभत् हो जाएगा रूपवती को रूपवती पुलिंग जैसे रूपवत्ती प्रति बन जाएगा क्योंकि रूपवती में यहाँ अंगीप है वो उंग नहीं है और समान हो गया रूपवाला रूपवती रूपवत्त भद्त, रूपवत्तों को लेकर के प्रवृत्ति निमित्त एक हुआ तो रूपवती शब्द को पुंवत्त हो जाएगा परमें स्त्रीलिंग शब्द चाहिए समानाधिकरण में परमें क्या शब्द है भारिया स्त्रीलिंग शब्द है समानधिकरण है पुराण प्रियादि नहीं रूपवती सुभारियासु भार्यसु अलौकिक विग्रह होगा अलौकिक विग्रह हो क्या होगा रूपवती भार्य यूपवती सुनेक मन प्रदार्थ समास हो जाएगा भार्य शब्द को गोस्त्री शुर शुर भारिया रूप से होकर भार्य बन गया रूपवती जो स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री पुम वत्त भाषित पुस्क एक है रूपवत्व प्रभु निमित्त एक भाषित्व के रूपवती शब्द क्योंकि पुलिया शब्द भी रूपवत्त को रूप कहता है एक रूप वाला तो को लेकर के रूपवत्तों को लेकर के रूपवती शब्द को पुंवत हो जाएगा अर्थात तो रूपवध शब्द हो जाएगा तो रूपवध भार्य स्वादि उत्पत्ति पहला शुभलोप हो गया था रूपवध भार्य प्रथमांत है अनुकीम जहाँ ऊँग हो वहाँ ऐसा तो नहीं लेगा बाुरु भार्य बामो ऊरु योरु बामर में उंगुता ऊँगत हाँ उंगुता से ऊँग उंग प्रत्यय होता है ऊकार शब्द से ऊँग होने, होने के कारण वामुरु शब्द तो स्वभाषित मुस्क है क्योंकि सुंदर उर्वाला है उर्वाला होने के कारण पुरुष स्त्री दोनों के लिए कहा जाता है स्त्री है तो यहाँ भार्य शब्द आगे है त्रिलिंग शब्द त्रिलिंग शब्द होने से समानाधिकरण से वामुरु त्रिभाज के शब्द को पुंबत होना चाहिए था किंतु पुंबत क्यों नहीं होगा यहाँ यहाँ भाषित पुस्काद अनुग ऊँघ का अभाव हो यहाँ ऊँग है ऊँघ होने के कारण नहीं लेगा तो वामुरु ऐसे दीर्घ रहा ऊं रु रस दीर्घ होकर के ऊँग प्रत्येक होकर वाम दीर्घ रहा भार्य को रस हो जाएगा प्रकार शब्द हो तो भी ये सूत्र नहीं लगिया क्या होगा उसके लिए आगे हैं संहिता संहिता सफल वामादेश में है आगे आने वाला वाले सफोर् संहित लक्ष्मण हाँ। संहित सफलक्षण वामादेश और ऊँग उतर सूत्र है वो क्या क्या उदाहरण अच्छा हाँ बता ठीक है हाँ साहित्य साहित सहित सफलक्षण वामादेश संहित सफ लक्षण और एक उर् उत्तरपदादपम्य सूत्र उर् उत्तरपदादपम्य है नहीं? कर बोलो ठीक है हाँ हाँ ये ऊँग उ सूत्र नहीं ये वहाँ वा, वामु शब्द में संहित सफलक्षण वामादेश सूत्र है वाम आदि में हो गुरु शब्द अंत में हो तो उसे ऊँग हो जाता है सहित सफलक्षण वामादेश तो गुरु क्या अनुभूति है वाम आदि में है तो उसे ऊँग हो गया वाम शब्द बना जो ऊँग प्रत्यय हुआ था ऊँग प्रत्यय होने के कारण ही यहाँ नहीं लगा शब्द ते स्त्रिंग शब्द वाम उम ऊ उ यशास्त्री हसास्त्री वाम सु उम ऊ उ औनेकमदार समास हो गया वाम शांत हस उकारान्त है उसे में ऊँ प्रत्युभा संहित सपलक्षण वाम से दीर्घ होकर के वामू बन गया वाम से फिर भौबरी है बहुत से यहाँ भार्य शब्द पर रहते त्रिलिंगवाच का शब्द समान अधिकरण है तो वाम में जो ऊँग है ऊँघ होने के कारण यह स्त्रिया पुंवत नहीं हुआ यद्यपि वाम शब्द में भाषित पुंश का शब्द है क्योंकि पुल्लिंग शब्द भी ऐसे कहा जाएगा वाम ऊरु युष यश स्त्रीय साम सावामुरु समान प्रभुत्मित होने के कारण भाषित पुंस है किंतु ऊँग होने के कारण यहाँ ये सूत्र नहीं रहेगा त्रिया पुम्ब तो नहीं सी